विचार रमा शब्द बनाने में पहला क्या सूत्र सब... कितने लगे अधिक सूत्र पूर्वा क्या पीछे अधिक सूत्र क्या क्या लगा पुस्तक कर बंद करो पुस्तक बंद करो जल्दी देखो बंद करो रमा शब्द बनाने में अधिक सूत्र क्या क्या लगे पहला क्या सूत्र लगा अंग आप दूसरा सम्बुद्ध और तीसरा अंग चाप आगे आगे कितने सूत्र वहा चार आगे शब्द है सर्वा शब्द सर्वा शब्द सर्व, सर्व से आजादी तो स्टाप हो जाएगा सर्वनाम संज्ञा है अभी सर्वनाम संज्ञा होने से राम शब्द के विषय सर्व शब्द में कुछ अधिक सूत्र लगे थे अभी पुस्तक खोल दिया किसने बंद रखो राम शब्द के अपे सर्व शब्द में जो सूत्र लगे थे उन सूत्र में कौन सा कौन सा सूत्र भी लगेगा सर्व सर्वा शब्द में लिख दिखाओ देखा सर्वा शब्द में जो सूत्र राम के अपे सर्व शब्द में अधिक सूत्र लगे थे वो सब सूत्र लगेंगे या नहीं लगेंगे या कौन लगेगा कौन नहीं लगेगा Earth... दिखाओ जो लगेगा लिख दो सर्वा शब्द में उनमें से कितने सूत्र लगेंगे कौन कौन सूत्र सर्वनाम संज्ञा होने के बाद पहले सूत्र लिख लो कितने सूत्र सर्वशब्द में राम की अपेक्षा अधिक लगे थे फिर उनमें से चिन्ह दे दे जो जो इसमें लगेंगे पहले लिखो इतने कम से कम क्या क्या सूत्र अधिक लगे सर्व शब्द में राम शब्द की अपेक्षा सर्व शब्द में क्या क्या सूत्र अधिक लगे उसको लिखो उनमें से जो जो सूत्र इसमें लगेंगे सर्वास्द में टीक चिन्ह कर दिए लगेंगे सर्वास्व में नहीं आए तो कोई बात नहीं पुस्तक नहीं खोलना पुस्तक बंद रखो सर्वना संज्ञा होने के बाद कहा इसमें क्या लगेगा नहीं लिखा गोसिंग से सूत्र देखो गोसिंग स्या देखा या पहले सूत्र राम के पिछया सर्व में अधिक सूत्र लगा पहला सूत्र क्या जस सी वो लगे नहीं सर्वास्द में क्यों नहीं लगे अदंत से करता है अदंत नहीं दूसरा सूत्र क्या है तो सर्वनाम न स्मेल है यहाँ लगाया नहीं क्यों नहीं लगे अदंत है सर्वनाम संज्ञा नहीं अदंत अदंत से करता है अदंत नहीं दूसरा तीसरा सूत्र क्या है घसी गो हो या घसी गो हो किस किसने लिखा गसो गौसीं गस... गौसीं है घोसिंगसो स्मास क्या सूत्र गियो हो स्मासणु वो लगाया नहीं लगाया नहीं लगे हैं वो अदंत से करता है क्या हैं? है घसींग हो स्मासमिन अदंत से करता है क्या पर, हाँ या नहीं बने का अधंत से करता है क्या अधंत से करता है पता है किसको निश्चय नहीं ना अदंत से करता है या हलन से करता है या? पता है अधंत से अजंत से आ, था था था था था। हाँ और आमी सर्वनाम न शूट वो लगेगा इसमें वो अदंत से करता है क्या तो ये अदंत है क्या कैसे लगेगा अवनाथ कहा गया लगाने के लिए हाँ कर दिया तो कुछ ना कुछ जोड़ना है, नवरत कहाँ कहा अवर अदंत नहीं तो कहते, अवरनाथ है तो, तो क्यों अवन कहा अवरना तो नहीं कहा अवनाथ कहा तो ये है क्या है आमी सर्वनाम सूट लग जाएगा एक ही सूत्र लगेगा क्या सूत्र हामी सर्वनाम न सूट एक ही लगेगा और कुछ नहीं लगेगा जितने लगे थे क्या क्या नहीं लगेगा पहला क्या नहीं लगेगा जससी दूसरा सर्वनाम रश्मि तृतीय गिंग होश मासमिन चतुर्थ तो? इतनी नहीं है ये तीन नहीं लगेंगे एक सूत्र लगेगा क्या हम कोई कोई सर्वनाम से एड्रेस इसको लिख दिया ये कहा पहले आया है राम की अपेक्षा सर्व शब्द में जो सूत्र अधिक लगे उनमें से जो सूत्र सर्व में लगेगा कितने सूत्र आया एक ही सूत्र राम की अपेक्षा सर्व में कितने अधिक लगे थे चार में से सर्वाशब्द में कितने लगेगा क्या सूत्र ये सर्वनाम स्याट रसोच्च ये भी हो गया था क्या हो गया था सर्वाशब्द में गीत को स्याट हो जाएगा आप क्रश हो जाएगा तो रमा और सर्वा में कहा रूप में अधिक है र, सर्वा शब्द में बोलो रूप सर्वा शौद का रूप बोलो जहाँ रमा से भिन्न है <coughs> पहला क्या है सर्वा सर्व या सर्वा सर्वस्यी कहाँ का रूप है दूसरा रूप क्या है सर्वस्या कहाँ का है आगे कहाँ है ष्ठी में क्या है सप्तमी में सर्वश्याम इतनी षठी बहुत क्या है सर्वासाम सर्वसाम सर्वासाम कितने स्थान में रूप बदला पांच घसी और गस में दो गे घसी ग आम घी कितने वहाँ सूत्र कितना अधिक लगा एं? एक ही सूत्र क्या सूत्र सर्वनाम सिया आगे देखो एवं विश्वादयी आवंताई से चलेंगे आगे है उत्तर पूर्वा शब्द क्या शब्द उत्तर पूर्वा उत्तर और पूर्वा के मध्य भाग है उत्तर स्या दिशो अंतरालो दिशा कौन है विभाषा दीक्ष समाज से हो बहुब्री समास हो तो दिग समास में दिग्नामा निंतर आये समास होता है यहाँ विकल्प से सर्वनाम संज्ञा होगी सर्वनाम सर्वनामता वाह विकल्प से सर्वनाम संज्ञा होने से यहाँ सर्वा शब्द में जैसे रूप बने ऐसे रूप बने या सर्वा शब्द में जहाँ जहाँ रूप में भेद हुआ था वहाँ वहाँ दो हो जाएंगे सर्वा शब्द में सर्वनाम संज्ञा हुई है रमा क्या अपेक्षा भिन्न रूप कहाँ कहाँ बना गे घसी गस। जहाँ सर्वनाम संज्ञा से कार्य हुआ वहाँ विकल्प से सर्वनाम संज्ञा से क्या होगा वहाँ दो दू बन जाएंगे गे में क्या रूप बना सर्व में सर्वाशब्द का क्या बना में सर्वसी, सर्वसी है रमा शब्द का अभी ये उत्तर पूर्वा शब्द इसकी सर्वनाम संज्ञा होगी तो कैसे रूप बनेगा सर्वा जैसे अ सर्वनाम संज्ञा नहीं हो तो रमन जैसे तो सर्वनाम संज्ञा होने पर क्या रूप बनेगा उत्तर पूर्व अ सर्वनाम नहीं हो तो उत्तर पूर्वा ही हो गया आगे गश में सर्वनाम संज्ञा पक्ष में क्या रूप बनेगा उत्तर पूर्वस्या फर्स्ट में भी उत्तर पूर्व और जब सर्वनाम संज्ञा नहीं होगी उत्तर पूर्वाया उत्तर पूर्वाया हो गया आम रे सर्वानु संज्ञा हो क्या सूत्र आम में सर्वानु संज्ञा नहीं हुई क्या सूत्र लगेगा क्या रू बनेगा तो उत्तर पूर्व पूर्व या पूर्वा उत्तर पूर्वासाम और सर्वानु संज्ञा नहीं हो तो उत्तर पूर्वान जैसे नाम होता था होगा सर्वानु संज्ञा नहीं होने पर हाँ? हाँ? सप्तमी एक में सर्वनाम पक्ष में क्या रूप बनेगा उत्तर पूर्व श्याम सर्वनाम नहीं हो तो उत्तर पूर्वायाम आई पुस्तक नहीं देखना एक दो दिन बोलने के लिए भी पुस्तक देखकर बोलते हैं अभी इस रूप बोलना पड़ेगा शुरू से मिला करके उत्तर पूर्वा बोलो उत्तर पूर्वा उत्तर इति प्रथमा हे पूर्वा दूरुपयी उत्तर पूर्व से और उत्तर पूर्व ये उत्तर नहीं याम। उत्तर पूर्वाम श्याम नहीं फिर बोलो उत्तर पूर्व श्याम उत्तर में जो रे वो क्यों पड़ेगा या रुरा है तो उत्तर नहीं बोलना उत्तर पुर्वा। उत्तर पूर्वा उत्तर पूर्वा नहीं क्या बोलना उत्तर पूर्वा बोलो उत्तर पुरवा चतुर्थी बोलो पंचमी उत्तर पूर्व सी पहले भारती भारतीय आया था तीयसिति सर्वनाम संज्ञा तयस्य गीत वाह गीत विवचनीय प्रत्यांतों को विकल्प से सर्वनाम संज्ञा एक शब्द है द्वितीय क्या शब्द है द्वितीय का त्रिलिंग में हो जाएगा ताप हो जाएगा द्वितीया बन जाएगा क्या बनेगा द्वितीया इसके पहले सर्वनाम संज्ञा किससे प्राप्त है प्रथम चरण ईश्वर से प्राप्त है आ? द्वितीय शब्द है क्या शब्द द्वितीय उसकी सर्वान संज्ञा प्राप्त है तीय संघी लगे सुगे द्वितीय शब्द में क्या शो तो लगेगा प्रथम चरम तयाल पार्थ कतिपय निमाच्य सर्वान संज्ञा है कहाँ नित्य है और कहाँ और कहीं नहीं द्वितीय शब्द है उसकी सर्वान संज्ञा पहले हुई थी ई थी द्वितीय सदी की सर्वनाम संज्ञा कहाँ हुई थी तीय से गीत शोभा आया था पहले भारती का तीय प्रत्या की सर्वनाम संज्ञा कहाँ हुई गीत, गीत में क्या शब्द द्वितीय तृतीय द्वितीय शब्द अलग द्वितीय शब्द अलग द्वितीय प्रथम है ये आई हो गया द्वितीय और द्वितीय होता है दोनों के मिला करके द्वितीय दोनों के समूह को कहेंगे द्वितय द्वय द्वितय ये द्वितय दोनों उभय और एक प्रथम और दूसरा द्वितीय ये द्वितीय द्वितीय कितने है एक है और द्वितीय कितने है दो ये भेद है अब द्वितीय प्रत्यय द्वितीय शब्द इसकी सर्वनाम संज्ञा कहाँ होगी गीत में गीत में होने से गे घसी ग गस, गी इतने में सर्वनाम संज्ञा है गे में विकल्प से होगा तीय संगीत से हो वहा द्वितीया शब्द है क्या शब्द द्वितीया गे में क्या रूप बनेगा सर्वनाम प्रक्ष में द्वितीय सर्वनाम न स लग जाएगा क्या रूप बनेगा द्वितीय सेई सर्वनाम नहीं होगा तो द्वितीय या यही और सिंह में द्वितीय स्याहा द्वितीय और आम में वहाँ एक वहाँ सर्वान संज्ञा होगी या नहीं सर्वान संज्ञा नहीं होगी तो रूपये क्या बनेगा द्वितीया नाम बनेगा अना तो नहीं होगा क्या बनेगा आम में कितने लोग बना सर्वान संज्ञा पक्ष में सर्वान संज्ञा नहीं होगी सप्तमी को में सर्वान संज्ञा होगी नित्य विकल्प किसे तीय संगीत शोभा क्या रूप बनेगा सर्वनाम पक्ष में द्वितीय श्या द्वितीय श्याम क्या बनेगा द्वितीय श्याम सर्वनाम नहीं हो तो हाँ अभी इसके रूप बोलना शुरू से द्वितीया द्वितीय द्वितीया से डरते गलत हो जाए कर नहीं बोलते सब डर होता है ना बोलो द्वितिया बोलो द्वितिया द्वितीय द्वितीय या द्वितीया भ बोलो द्वितीय नाम नहीं द्वितीया सप्तमी बोलो फिर बोलो श्याम जैसे द्वितीय तृतीय है बोलो तृतीया शब्द तृतीया तृतीय क्या हैं? बोलो बोलो। में अभ्यास कर दिया बोलो तृतीया बोलो तृतीया दो दो रूप जहां मैंने खाली उसका रूप बोलो पहला दो रूप तृतीय से तृतीयी आगे तृतीय आगे तृतीय कितने स्थान में रूप बदले किस लिए क्यों कारण क्या है विकल्प से सर्वनाम संज्ञा हुई किससे वाह आगे अम्बा शब्द है अक्का शब्द है अल्लाह शब्द है अम्बा अक्का अल्लाह ये अम्बा का तीनों एक अर्थ है तो पहले जब प्रथम आएगा रामा जैसे बनेगा सर्वनाम संज्ञा नहीं अम्बा अम्बे अम्बा ऐसे बनेगा संबोधन होने पर सूत्र लग जाएगा अम्बार्थ नद्योर ह्रस्व ह्रस्व होने पर सु कहाँ जाएगा एंग एस्वात्बुदे क्या बनेगा रूप हे अम्ब द्विवन में हे अम्बे एक आर कहाँ से आएगा ऐ क्या सूत्र अंग आप एक आर हो जाएगा फिर और कहाँ जाएगा ऐ औहु को सिया आदेश होगा क्या शब्द है अम्बा अगर सी फिर क्या शब्द लग गया का ये हो गया आध हो गया फिर औू कहाँ जाएगा हैं क्या आदेश हुआ हाँ क्या रूप बनेगा एक हो चुन क्या बनेगा हे अम्ब हे अम्बे हे अम्बा दी त्या बोलो ये अंबा प्रिया दी तयया बोलो अंबा अम्बया सरवनाम संख्या कहाँ हुई नहीं हुई सरल है रमान से बना अंबा जी से बना इसे अक्का बनेगा इस सरला बने अक्का श बोलो अक्का अक्के अक्का हे अक्षा। हे अक्का हाँ अं, हे अक्का फिर रुकर रुकर रुकर रुको हाँ बोलो संबोधन बोलो बोलो अग्ता नाम, अग्ता गो, अग्ता नाम नाम करता है तो नहीं होगा क्या शब्द है जरा शब्द जरा शब्द नहीं सूत्र लगेगा जरा या जरा सन श्याम पर आजाद विहती पहला कौन है आगे जस आगे हम औस टे इतने स्थान पर जरस आदेश होगा नित्य या विकल्प एक पक्ष में जरस होगा अन्य पक्ष में जरा जी रहेगा जरा रहेगा तो रमा जी से बनेगा सर्वनाम संज्ञा होगी इसकी सर्वनाम कार्य होगा ना नहीं हैं एक में नहीं होगा नहीं होगा सब्रम्मा जी से बनेगा अभी पहला रूप बनना जहाँ जर सा होता है खाली जर पक्ष बनना पहला रूप क्या बोलेंगे जर सौ आगे सर सौ हे जरस आगे सम जरा सु गलत बोला जिस पक्ष में जरा सादृश्य होता है उतने रूप बोलना है पहला रूप क्या है जरा सौ दूसरा जरस संबोधन में जरा सौ है द्वितीया में जरा सा क्यों बनता है जरा सं जरा सौ जरा सृतीय में आजाद विहत में जरा आदेश हो गया हलाद विहत में जरा शाम जैसे चलेगा कुछ कार्य नहीं अभी जरस को छोड़ करके रमान से जरासो तो बोलो जरा जरे जरा इति प्रथमा हे जरे तो हो जाएगा सठी बोलो जरायो जरायो इति इति अभी एक पक्ष रामा जी से बन गया रोजादी में जर शादी हुआ अभी मिलाकर बोलना कठिन नहीं शांति से बोलो पहले जरा जरा सौ जरे जरस जरा रूप बोलेंगे तो पहले जर्स पक्ष बोलना इसके बाद जरा फिर बोलो शुरू से प्रथमा, जरा गीत प्रथमा हे जरे रुको रुको मिला कर दो हे जरे हे जरसौ हे जरे संबोधन द्वितीया जर संौ राम जर सा फिर बोलो तृतीया बोलो जरसा, जरला, जरला, जरा सा हाँ जरा से बनेगा जरस पक्ष नहीं होगा तो जरा ये हाँ बोलो जरा से जराँ जराँ जरा सह के बोलो जरा सह जरा नहीं जरा सोह हो यू कोलती हु जरा सोह हो जरा साम पहले जरा साम जरा, जरा नाम फिर सचिव बोलो आ, जराया। जराया। जरसाम। जरा सह नहीं वाह जरा सह दूसरा जरा या रुको बल से जरा सह नहीं जरा शाम या जरा शाम जरा किसने कर दिया फिर बोलो जरा सह जरा रुको हाँ फिर बोला जरसी, जरसी, जरसी। हाँ रुको जरा सी जरा सी जरा फिर बोला सप्तमी जरासी उत्तर में क्या दिया जरस इत्यादि पक्षे रमावत पक्षे हला दू से लिखा है से लिख दो पक्षे हलादू से रमावत जरा जरस दो रूप लिख दिया पक्षे रमावत एक पक्षे में राम से बनेगा और हलादी में राम से बनेगा गोपा शब्द विश्वपावत गाती गोपा विश्वपा जी से बनेगा विश्वपा शब्द याद मालूम है पहले विश्वपास बोलना विश्व कौन पहा कर रहा है तो द्वितीय बोलो के इसमें एक सूत्र लगा विशेष सूत्र क्या लगा आतु धातु क्या लगा कहाँ से शुरू हुआ कहाँ लगा जस से लगा, शगा से लेकर आजादी में लगे शस आगे, टांगे गस आम, गी, इसमें क्या लगा सूत्र और हलादी में कोई कार्य है सर्वनाम संज्ञा हुई सर्वनाम कार्य कुछ हुआ सप्तम तो एक वोच नहीं गये राम नदी है नहीं, नहीं। क्यों आतो फिर विश्वपा विश्व पे नहीं अच्छा विश्वपा हो गया अभी गोपा बोला था नहीं बोला अच्छा विश्वपा तो हो गया अभी गोपा बोलना क्या बोलना गोपा गो है hey. ये गो पा में जो आकार है आप नहीं है धातु का पा है पा होने से आतो धातु लग गया और आवंत नहीं होने से आवंत के मान का जो कार्य इसमें नहीं हुआ इसलिए हलाद जैसे विश्व ऐसे बन गया आगे है मत्ती शब्द क्या शब्द मत्ती धातु एक मन, मन धातु है मन धातु से तीन प्रत्यय होता है स्त्री तीन स्त्रियां तीन से ती हो जाएगा मन के आकार लोप करने के लिए सीतीज इतने सरल ऐसी न लोप हो जाता है हैं क्या अनुदात उपदेश तो बनोती तनुत्या दिन अनुनाशिक लूप जलित निधि नकार का लोप हो जाएगा बन जाएगा मती श्रु धातु से तीन करें तो क्या बनेगा हैं श्रुति बनेगा स्मृति स्मरण धातु से स्त्रिया तीन करें तो क्या बनेगा स्मृति बनेगा श्रुति स्मृति गम गौ, धातु से स्त्रियां तीन करो ती करो क्या बनेगा गति मकर कालोप कैसे होगा हम अनुदा तो हाँ श्रुति स्मृति गति ये बहुत शब्द बनता है इसमें ये मति धात मति शब्द है ये स्त्रीलिंग है स्त्रीलिंग होने से थोड़ा रूप में जो भेद होगा पहले प्रथम आय कौचन क्या बनेगा मति अगर क्या बनेगा मति ही विसर्ग होगा औ वाने पर मती ओ क्या सूत लगेगा क्या सूतो लगेगा हम पूछते हैं आप मती मती क्या करते एक ची को बात करेगा प्रथम पुरुषवर्न उसको निश्चित करेगा नादी से नहीं करेगा तो क्या होगा प्रथम पुरुष होगा कि क्या मानेगा मती विसर्ग रहेगा मती जस में मती अगरे जस क्या सूत लगेगा जस सीच जैस चले गुणा हो जाएगा अय आदेश क्या रूप बनेगा है मति ही मति मत संबोधन में मति के आग्रे संबोधन में क्या होगा आया। हे मति क्या सूत्र लगेगा रस गुणा हे मते सुलोक एंग ऐंग्रस्वा समूह हे मते आगे हे हे मति हे हे मते द्वितीया में मतिम मति यहाँ मती नकार नहीं होगा स्त्रीलिंग है प्रथम पुरुष तो हो जाएगा तस्मा छः पुंसी तो क्या रू बनेगा मती ही क्या बनेगा विसर्ग रहेगा क्या क्या रू बनेगा मती ही तृतीया में मती अगर आंगो ना स्त्रियाम लगे ना नहीं हैं घी संज्ञा होगी किस उत्तर से शेषो की सही तो आंगुन आ स्त्रियाम घी कार्य लगेगा नहीं हैं ऐत्रीलिंग शब्द है क्या ये स्त्रीलिंग है तो आंगुना स्त्रीआम लगेगा आंगुना अस्त्रियाम स्त्रीलिंग में नहीं लगेगा तो मत्ती करे आ यौन कर देना जी सीधा क्या बनेगा मत्या अभ्याम आने पर क्या सोचा लगेगा पर कुछ नहीं मति भ्याम कितने रूप बन गया मति मती मती, मती मती मतय आगे ये दी त्या से बोलो मतिम मति ये द्वितीय बहुवचन में अंत में न बोलते हो या विसर्ग बोलते हो या ये छोड़ दे तो खाली मती ऐसा करने से कहेगा ठीक से बोलो मतिम मती हाँ तृतीया बोलो मतिया मतियाम मती को लंबा नहीं करना रसोई मत्या आगे तृतीय चल रहा है ब्या नहीं ओम निता बसा